पातंजल योग प्रदीप शर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा त्रयाणाम एवं एव उपन्यास प्रश्नश च और एवं इस प्रकार त्रयाणाम तीन पदार्थों का एवं उपन्यास वर्णन उत्तर च और प्रश्न प्रश्न भी है इसलिए यहां अभ्यक्त मूल प्रकृति का प्रसंग से वर्णन है न कि मुख्यतया होने से अर्थात मृत्यु और नचकेता के संवाद में नचकेता के तीन ही प्रश्न हैं अग्नि जीवात्मा और परमात्मा उनके तीन ही उत्तर हैं तीसरे परमात्मा विषयक प्रश्न का यह उत्तर है जो अशब्दम स्पर्शम इत्यादि वचन में दिया गया है प्रधान अथवा प्रकृति विषयक न तो प्रश्न है और न उत्तर ही इसलिए इस वचन में प्रधान या प्रकृति के कारणवाद की शंका नहीं हो सकती महत्वच महत्वत महत्शब्द के समान च भी अर्थात जैसे महशब्द महत्तत्व का वाचक है परंतु महांतम विभुमात्मान ये आया हुआ महशब्द महत्तत्व का वाचक नहीं है इसी प्रकार अव्यक्त आदि पद भी अपने प्रकरण में प्रकृति वाचक है परमात्मा के प्रकरण में उनको प्रकृतिवाचक मानकर अर्थ करना ठीक नहीं है चम्मच वद चमसवद विशेषात् विशेष के न कहने से चमसवत चम्मच के समान जैसे चम्मच नाम चमसे का है और और बृण में चम्मच का लक्षण इस प्रकार किया है अरवाग बलश चमस बुधन अर्थात जिसमें नीचे बिल हो और ऊपर बुधन पैदा हो वह चमस कहलाता है चमस के इस लक्षण के जहां पर्वत की गुहा में अथवा अन्यत्र कहीं नीचे बिल और ऊपर बुधन अर्थात पैदा हो तो उसको चमस नहीं कह सकते इसी के प्रकार अव्यक्त का अर्थ इंद्रियातीत होने से मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं किंतु परमात्म प्रकरण में आए हुए ऐसे शब्दों से मूल प्रकृति का ग्रहण नहीं किया जा सकता प्रकरणानुसार परमात्मा के ही अर्थ हो सकते हैं ज्योतिरूपक्रमा तो यथाधीयत एक ज्योतिरूपक्रमा आरंभ जिसका ज्योति है तू निश्चय करके एके कई आचार्य तथा ही वैसा ही अधीयते पाठ करते हैं अजामे कम लोहित शुक्लकृष्णाम बण्वी प्रजा सृजम स्वरूपा अजोशेको जुषमाणोन शेते नाम भुक्त भोगाम भोग अजोन्यँ जीवात्मा ईश्वर और प्रकृति तीनों को अज अजन्मा अर्थात अनादि कहा है तो क्या कहीं अज विशेषण से जीवात्मा के प्रकरण में ईश्वर का तथा ईश्वर के प्रकरण में प्रकृति का ग्रहण कोई कर सकता है नहीं क्योंकि कई आचार्यों ने अपने पाठ में ज्योति से उपक्रम अर्थात आरंभ करके स्पष्ट पढ़ा है जैसे कि छांदोग्य में तेज अप और अन्न का स्वरूप स्पष्ट करने को कहा है कि यदग्रेरोतम रूपम तेजस रूपम युक्लम तदपाम यम तदन्नस्य। अग्नि की लपट में लाल रंग तेजस का प्रेत अप तत्व का और काला अन्न का रूप है इसी को सत्व रज तम का शुक्ल रक्त कृष्ण रूप मानकर त्रिगुणात्मक प्रकृति का वर्णन अजा में काम लोहित इत्यादि वाक्यों में हो जाता है अजा शब्द के प्रयोग मात्र से प्रकृति को स्वतंत्र जगत का कारण नहीं माना जा सकता कल्पनोपदेशाच मध्वादीविरोध कल्पनोपदेश कल्पनापूर्वक उपदेश होने से छ मध्वादिवत मधु आदि कल्पित उपदेश के समान अविरोध विरोध नहीं है अर्थात इन तीनों के विषय में अजा शब्द न आकृति निमित्तक है न यौगिक है किंतु कल्पना से यह उपदेश है अर्थात तेज जल अन्न रज सत्वतम रूप प्रकृति को अजा कल्पना किया गया है जैसे कोई बकरी लोहित शुक्ल कृष्ण हो और अपने जैसी बहुत सी संतान वाली हो कोई अजब बकरा इसके भोग में आसक्त ना हो कोई भोग रहा हो इस प्रकार की वह है या ऐसी कल्पना है जैसे छांदोग्य में आदित्य को जो मिठाई नहीं है मधुर शहद कल्पना किया है तथा वृद्धानक में वाली को जो गौ नहीं है अध्ययन रूप में कहा है